ओम ज्ञान जानशा चक्षुम ये नस्म श्री प्रश्नोत्तरी अगर प्रश्न हो लिख लिग्ध मे प्रयास यथाशक्ति यथाश्रुत उत्तर देना कभी कभी कुछ भक्तों बहुत बीमा होते हैं और किसी डॉक्टर या किसी भी इलाज उनको मदद नहीं कर सकते और लग गए ऐसे भक्तों को कुछ तांत्रिक विधान लगाया है या ग्रह एड यू सेट ग्रहग्रस्त होते हैं तो उसी स्थिति में क्या भक्तों ंत्रिक सहायता ले सकते हैं या देवता की पूजा कर सकते क्योंकि क्या होता है बहुत दफे वो ज्योतिषी ज्योतिष लोग बोलते हैं कि वो वो दोष है सार्पद दोष पितरी दोष तो ऐसे करो शनि की पूजा करो या ऐसे पूजा करो और वो, आप वो उस कठिनाई से भी मुक्त हो जाएगा भक्तों कर सकते भक्तों के लिए ऐसा नहीं करना है हम ज्योतिषी से मतलब एक्चुअली मैंने एक लेकेज के बारे में लिख दे और तीन दिन के पहले बहुत दिन पहले लिख दे और तीन दिन के पहले उसका रिविजन किया था और कुछ दिन में मेरा वेबसाइट पर डालूंगा जो ज्योतिष के बारे में तो ज्योतिष वो, वो एक वैदिक विज्ञान है जो भगवान हमको प्रदान किया है जिससे हम इस दुखमाय भूतिक संसार में रह सकते हैं और हम जिससे हम ज्यादा कठिनाई में नहीं फरेंगे और उससे लोगों की श्रद्धा वैदिक विधिया में है जो ज्योतिष एक विज्ञान है बहुत जटिल विज्ञान है और निपुण ज्योतिषी ही कॉम है वो ही समस्या है तो अगर कोई तांत्रिक ऐसे बोलते हैं कि दूसरा तांत्रिक कुछ तुमको लगाया ज्योतिष जी बोलते हैं कि तुम ग्रहग्रस्त हो तो ऐसी पूजा करो तो ऐसे भक्तों का नहीं करना चाहिए लेकिन वो वैष्णव विधान से कुछ करना है वैष्णव ज्योतिष भी है और अलग अलग दोष के लिए अलग अलग विधि है जो ज्योतिषी बोल सकते हैं वैष्णव ज्योतिष ही बोल सकते हैं ऐसे करो वैसे करो जैसे ही आगढ़ कोई बुद्धग्रस्त है तो नार की पूजा कर सकते ये है भक्त के लिए है तो ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए ऐसा ये सब नहीं करना चाहिए संपूर्ण शरणागत होना चाहिए भगवान और भगवान का नाम है और जो भी होते हैं ग्रहण करने चाहिए तो फिर भी अगर जायजा है बहुत कठोर समस्या होती है तो वैष्णव विधि के अनुसार ऐसी सहायता मिल सकते हैं नवदेश आज का लगते बहुत सारे भक्त कि ज्यादा रुचि है वस्तु और ज्योतिष में वास्तु पुरुष विष्णु ही है ऐसा लगे हा वासुदेव सर्वमिति सब वस्तु वासुदेव ही है हा जिनकी ज्यादा रूचि या श्रद्धा है वास्तु शास्त्र में तो हमेशा एक, एक द्वार द्वारा तो दूसरा जागह में रखते है और उसको बंद करते हैं और हमेशा ऐसे करते हैं तो ऐसे द्वार तो एक जागह से दूसरा जायगा शिफ्ट करने से भक्ति नहीं होते है। वो पैसा लेके ही महोत्सव बनाओ भक्तों को बोला भक्तों बोला के हरिना महोत्सव करो भक्तों को कृष्ण प्रसाद के उससे ज्यादा फायदा होगा आपका और अगर आप नया मखान बनाते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार करो मुख्य दोष सबका है विष्णु विस्मृति ये सब उपाय है वाइदिक उपाय लेकिन विशेषकर भक्तों के लिए नहीं है मंदिर बनाने का समय वास्तु वास्तुशास्त्र के अनुसार करना है लेकिन हमेशा ये वो वो लाइट वो जाएगा में नहीं है उसको दो फुट उस तो इतने सोचने से ही कृष्ण भक्ति नहीं होती तो वो भी एक वैदिक ज्ञान है और उसको हम अवहेला नहीं करते हैं परंतु वो मुख्य नहीं है जो भी है हम हो तो अगर हम हरी नाम करेंगे तो पूरा मंगल हो जाएगा और अगर हम हरी नाम नहीं करेंगे तो जितने भी वास्तु के अनुसार हम एडजस्ट करते हैं तो कुछ भी वास्तु मंगल नहीं होगा ओके ओ सो स्मॉल सोच वेने क्या, oh, so we... क्या है retrieve information receive information should be through lectures books or any other source it is i can't read it what does it say retrieve, retrieve. Yeah. whatever we retrieve information to lectures books, should right? be receiver or a mediator source it is deleted from hmm. our base but appropriate information is <laughs> not there आई डोंडरस्टैंड क्वेश्चन आपका मन में बहुत ज्यादा है आपके आप ज्यादा इंफॉर्मेशन मत सुने आप ज्यादा हरी नाम खोड़ो फिर मन साफ हो जाएगा और ऐसा प्रश्न आप नहीं पूछेंगे टू कॉम्प्लिकेज टू मच थिंकिंग मस्ट साइक ज्यादा साइकोलॉजी स्टडी किया है नहीं knows all about all these things brains and brain and mind and neurology and हम जो सुनते हैं उससे आशा नहीं होते आप बोलते हैं क्योंकि ब्रेन में फंस जाते हैं क्यों ब्रेन में ब्रेन तो खाली इंस्ट्रूमेंट है सुंद स्व कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय यद्राणी विधु नौती सुद अब सुनिए श्रद्धा से सुनिए और कीर्तन कीजिए और चैतो दर्पण मार्जित हो जाएगा और ज्यादा हम, हम ज्यादा सोचेंगे तो कैसे वो आवाज कान में प्रवेश किया है फिर न्यूरॉन में लग गया है और एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन हो रहा है मुझे मालूम नहीं क्या होगा <laughs> आप आप वो शरीर आप नहीं है वो ब्रेन वो भी आप नहीं है आप आप न है अध्यात्मिक कथा सुनिए ब्रेन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है वो आप तो नहीं है आप सुनिए विश्वास कीजिए कि भगवान कृष्ण हमारे परम बंधु है और हमारा विश्वास है उनके चरण में तो वो विश्वास बढ़ेगा रुचि बढ़ेगी अदरवाइज आई डॉन्ट ना आई कंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन कॉम्प्लीकेटेड कुछ यू अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हम जो श्रवण करते हैं वो इन्फॉर्मेशन से ना तो आई नहीं है जैसे स्कूल में कॉलेज में इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन तो कृष्ण कथा सुन तो उसका नहीं है उसका मतलब नहीं है कि हम सुनते उसके बाद हम कुछ स्किल्स मिलते है जिससे हम दुनिया में कुछ कर सकेंगे ऐसा नहीं हम सुनते सुनते सुनते सुनते जिससे जैसे बोलते ट्रांसफॉर्मेशन हृदय का परिणाम हो तो परिणाम है कि अभी काम क्रोध लोभ मोह आदि आविष्ट हम है तो काम क्रोध लोभ मोह आदि आविष्ट ए सब ना की खींचे पावे राधा कृष्ण वो हमारा प्रॉब्लम ब्रेन जो हमारा प्रॉब्लम नहीं है काम करो लोभ इत्यादि वो समस्या है so, मैं ऐश्चर्य नहीं हूं मैं ब्रेन भी मस्तिष्क नहीं हूं I am not this brain। ये वही अंशल श्रद्धा वंजन है श्रद्धा है खबर आज्ञा भाई मागी ए बिक्ख भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण वैष्णव धर्म में और वैष्णव होना के लिए प्रथम योग्यता है शारलता शारल मतलब ऐसी श्रद्धा होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ कृष्ण भगवान है मैं कृष्ण का दास हूं और भगवान कृष्ण हमको इस सारल और मधुर श्रवण कीर्तन पद्धति हमको प्रदान किया है और यदि हम करेंगे तो गुरु हरिगुरु और वैष्णव की कृपा से धीरे धीरे हम भक्ति पथ पर अग्रसर होंगे तो वो ही श्रद्धा होना चाहिए तो पदाति तो सारा है उसको ज्यादा जटिल बनाना से लाभ नहीं हो इतना सा विश्लेषण करना जिससे हम मतलब वो रास्ते में वो सब डिटेल्स जो है वो सब कुछ इतना से करना जिससे हम ओ रास्ता तो नहीं देखते हम देखते हैं कि एक पत्थर है दूसरा पत्थर भी है और रास्ते का साइड में है, और कुछ का है। लेकिन रास्ता क्या है उसको देखना चाहिए anyway i'm sorry i got wrong yetart utarna hitato kshama kijiye if you want you can study neurobiology and all these things but you won't find krishna there aisa hona chahiye ki bhakton mein neurobiologists bhi hai सयु अंगे बन से स्थित जो लोग लो जो बोलते है कि हमारी चेतना केवल ब्रेन का प्रतिक्रिया है तो ऐसे लोगों को साइंटिफिक जवाब भी देना चाहिए लेकिन पहले वो आपकी बुद्धि पूरे स्पष्ट होना चाहिए कि हम आत्मा है और ब्रेन वो एक इंस्ट्रूमेंट है जैसे ती, जैसे टीवी पर हम क्रिकेट मैच देख सकते और टीवी पर हम ज्यादा वॉल्यूम बना सकते ज्यादा ब्राइटनेस लेकिन वो क्रिकेट मैच जो हो रहा है लाइव मैच तो उसमें हम उसको कुछ इफेक्ट नहीं करते तो ऐसे ब्रेन में कभी कभी हम सुखी होते दुखी होते डिप्रेशन होते है फिर वैनिक डिप्रेशन uh, कभी कभी बहुत हैप्पी होते है कभी कभी डिप्रेस्ड होते है लेकिन आत्मा पर कुछ ऐसा नहीं होता जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट एंड लगते है कि वो अलग अलग प्रभाव फरते जैसे हम क्रिकेट मैच तो ज्यादा ब्राइट देख सकते है और ज्यादा आवाज उस जस्ट कर सकते है लेकिन एक्चुअल जो है वो क्रिकेट मैच उसमें तो कुछ भी नहीं है एनी वाई देट्स वन इज ये इसकोन में हवन के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्र क्या वेदों के अनुसार है अगर महामंत्र जब अपने में यज्ञ है तो क्या उसका उच्चारण अग्नि के समक्ष कर्मकांड की तरह करना उचित है नहीं वाइणव हवन और कर्म हवन दोनों एक ही जायसे होते हैं, लेकिन उद्देश्य और प्रभाव जिस वैष्णव कहते हैं और कर्मखंड या पंडित कहते हैं और दोनों का उद्देश्य एकदम अलग है और प्रभाव जो पड़ते हैं वो कर्म खंड याज्ञ वैष्णव याज्ञ वो भी बिल्कुल अलाकेण्ड तो या पंडितों याज्ञ कहते हैं भौतिक सुख लाभ के लिए और वाइश हम कहते हैं भगवान का सुख ले <coughs> तो लगभग एक एक ही जैसा है लेकिन उद्देश्य और फल अलग होते तो क्या बोलते उच्चारण मंत्र उच्चारण जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं यज्ञ के समय पे क्या वो वेदों के अनुसार है वेद के अनुसार हरे कृष्ण मंत्र जो तो वेद के अनुसार है नहीं, ये सब उसके और मंत्र भगवान का नाम जो हम बोलते है जिसी मंत्र में भगवान का नाम है वो सभी मंत्र वेद का सार है क्योंकि कृष्ण का नाम वेद का सार है ये आर्य समाज जी का प्रश्न है एक बार हरि कृष्ण बहुने से बार बार सार्वेद उच्चारण करने से क्र क्र के अधिक फाव में उतर तो मत प्रभुपाद ने अपने प्रचार के द्वारा और आचरण के द्वारा हमें सिखाया कि आधुनिक समाज में कैसे प्रचार करना है आ, और उनकी पुस्तकों के अंदर उन्होंने पूर्वावर्ती आचार्यों को आ, अलग अलग जगह पे कोट्स दिए और पूरा खास करके आधुनिक जो भौतिक समाज है जो ज्यादातर वैज्ञानिक और नास्तिकतावाद से मायावाद से भरा हुआ है तो ऐसी स्थिति में कैसे प्रचार करना है उस तरह से हमको श्री प्रभुपाद ने प्रचार के द्वारा सिखाया तो आ, हम जब कृष्ण भावना नए लोगों को प्रस्तुत करते हैं तो हमें कितना आ, हमारे पास पूर्वावर्ती आचार्यों की भी शिक्षाएं उपलब्ध है तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है श्री कृष्ण भावना का तो कितना बल हमको प्रभुपाद की शिक्षा हो हालांकि प्रभुपाद की शिक्षा हो पूर्वावर्ती आचार्यों की शिक्षा एक समान है लेकिन प्रभुपाद ने जिस तरह से कृष्ण भावना प्रदर्शित किया उसको कितना बल देना चाहिए और पूर्वावर्ती आचार्यों की शिक्षाओं पे कितना बल देना चाहिए सामान्यंत्र के बीच हम जो प्रचार जो हम कहते हैं तो शिल की पुस्तिके में हम जो मिलता है तो वो तो पूर्ण काफी है पूर्वाचार्यों की शिक्षा तो कैसे हम अज्ञानी जंत के बीच हम प्रचार करेंगे भगवदगीता यथारूप रूप ज्ञान जो उसमें है जो तो पूरा काफी है अज्ञानी जनों के बीच प्रचार करने के लिए पूर्वाचार्यों जो हमको दिया है तो शिल प्रभात की पुस्तक के, के पढ़ने के बाद वो सब हम देख सकते हैं, लेकिन जनता में प्रचार करने के लिए तो भगवत गीता तो है तो, तो लोग नहीं समझते कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं तो कैसे हम ऐसे ही विचार कर सूक्ष्म बेचार तो बाद में आएगा पहलेश्वर्य नहीं है हम स्वतंत्र नहीं है, है तो यही सब प्रचार करना चाहिए और गुरु माज भक्तों के बीच में जो हर रोज प्रवचन होते हैं उसके अंदर हा जो श्रीमद भागवत रोज सुनते रहते हैं तो वो भक्तों जिनका वो बेसिक ज्ञान जो है तो उनमें हम पूर्वाचार्यों की टीकाओं से कुछ बोल सकते right. लेकिन जंत के बीच में प्रभुपात बताए कि सफलता हमारे हमारे कृष्ण भावना समाज में सफलता उस चीज पे आधारित है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल सेवा करेंगे मिलजुल के निजुर? तो आप क्या कृपा करके बता सकते हैं कि हम कैसे गुरु भाई और नहीं, नहीं। I don't think said that. Please. English is this Kumar. इंग्लिश इज success of our movement is depend on how we cooperate with each other. So, oh, please I suggest see, how guess. to cooperate with कॉरप्रदर्स and other groups. का मतलब सहयोग होना चाहिए शील प्रभापात के आदेशों के अनुसार वो ही मान है तो साइकोलॉजी बुक लेके कैसे ऐसे ही को कर बिजनेस मैनेजमेंट के तो ऐसे ही नहीं होगा तो क्या बोलते सेंट्रल पॉइंट मध्यवर्ती विषय है केंद्र केंद्र बिंदु है शिलो प्रभुप के सब आदेश इकॉन के मंदिरों में वाहनों की पूजा करने का अनुरोध करते हुए जब कर्मी व्यक्ति पुजारी के पास आते हैं तो पुजारी को क्या करना चाहिए पूजा vehicle vehicle पूजा, पूजा। नहीं सुना था कि वैष्णव विधि में ऐसा होती है शायद कर्मखंड में है वो विधि है कि और सब नया चीज जो हम प्रयोग करते हैं तो पहले भगवान को अर्पण करना है जैसे कपड़ा नया मकान लेकिन हम विष्णु की पूजा करते हैं। मकान की पूजा नहीं करते या वाहन की पूजा नहीं करते तो लोग जो कार की पूजा चाहते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं जो ठीक है हम करेंगे लेकिन वो का तो केवल कृष्ण की सेवा में लगा ना हम ऐसे कर सकते है कि आप मंदिर में एक पूजा करो रहा हूं भगवान की दू ला like आप बीस लाख खर्च किया है। नई गाड़ी खरीदने के लिए तो मंदिर में एक पूजा भी करो हम ऐसे ही कर सकते धूमज आप बताएं कि भक्त इस जन्म में इस जन्म के अंदर ही प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकता है और उसके लिए सबसे तो आदर व्याचार नहीं है मेरा भाव नहीं है मुझे इतना बल नहीं है लोगों को ऐसे से आशीर्वाद देना लेकिन शिल ऐसे बोले भक्ति चंद से ठाकुर ऐसे बोले चैतन्य महाप्रभु और उसके लिए आप बताए कि उसके उसके लिए सबसे आसान तरीका है गुरु की आज्ञा का पालन करना क्या उससे अलावा कोई और सेवा है गुरु की आज्ञा में और सब आदेश है हमारा भक्ति जीवन के लिए तो वो है विश्वनाथ ठाकुर की भगवदगीता ठीका में कि यादि हम पूर्ण ध्यान से गुरु की आज्ञा तो भक्तों का ध्यान ऐसे होना चाहिए कि गुरु की आज्ञा पालन करना और भविष्य में मुझे क्या होगा मैं स्वर्ग जोगा या नारक जोगा तो ऐसे ही विचार नहीं होना चाहिए तो ये गुरु की आज्ञा वो मेरी पूजा है मैं मुक्त होंगे या न ही तो वो मेरा विचार नहीं है केवल गुरु की आज्ञा पालन करना है लेकिन ऐसे गुरु होना चाहिए जो हम ऐसे आज्ञा देते हैं तो हरिनाम करो नाम कीर्तन भगवत श्रवण वो सब करो साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण तो ऐसे ही गुरु के आज्ञा पालन करने से भक्ति होती है गुरुदेव कई बार मैं सुनती हूं या सुनता हूं कि माता जी को कीर्तन में नित्य नहीं करना चाहिए खास करके जब पुरुष भक्त आसपास हो लेकिन कभी कभी ये स्वाभाविक या स्वयं और और अप्राकृतिक unnatural, अप्राकृतिक होने के कारण हमको रोक हम खुद को रोक पाना थोड़ा मुश्किल लगता है तो इसके लिए क्या किया जाए नहीं नाचना शायद नहीं है लेकिन महिलाओं का सत्संग में आप जितने भी नाच नाचने चाहते हो तो नाच है लेकिन पुरुषों के साथ नहीं है तो आप याद कीजिए चैतन्य महाप्रभु उनकी प्रेम भावना लगता है चैतान्य महाप्रभु की प्रेम भावना आपकी प्रेम भावना बहुत अधिक थी तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं वो प्रेम भाव तो दमन किया है जब देखते थे कि बाहर के लोग हैं जो उसको समझ नहीं सकते तो चैतन्य महाप्रभु का याद करने से आप आपकी अप्राकृत प्रेम भाव दमन खुशी एक्चुअली <laughs> ये, ये सब नया है ये तो इसको तो भारत में तो नारय तो नहीं नाचते मॉडर्न आइडिया विदेश में शिल प्रपद युवक युवती दोनों को प्रोत्साहित किया नाचो नाचो लेकिन भारत में नहीं हो और भारत के विदेश के भक्तों का भारतीय संस्कृति का सीखना चाहिए नहीं है कि भारतीय भक्तों पश्चिमी असंस्कृति सीखेंगे That's, वो मेरा विचार है और आजाद में ज्यादा इस प्रकार कहंगा तो बहुत बारे के खिलाफ होगा लेकिन ऐसे में समझ गए हो कि वो भारतीय संस्कृति मतलब वैदिक की संस्कृति यही उत्तम है वो अनुकूल है भक्ति के लिए और पश्चिमी राक्षसी कुसंस्कृति भक्ति के लिए प्रतिकूल है तो इसलिए रॉक म्यूजिक पश्चिमी पोशाक पश्चिमी अंदाज भाव बनाना और भक्ति में नहीं होना चाहिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण गुरु महाराज एक भक्त ने मुझे बताया था कि आपने एक बार कहा था कि इस्कोन के बहुत सारे भक्त मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाते हैं तो भक्तों को स्वर्ग लोक ले जाने के लिए यमदूत आते हैं या विष्णुदूत मैंने अभी तक कोई कोई दूत नहीं है <laughs> मुझे मालूम नहीं और उस उसी बात में मुझे ज्यादा रुचि भी नहीं है भगवान कृष्ण कल्पतरु है तो यदि आपकी इच्छा है सुख में रहना भौतिक सुख तो भगवान कृष्ण आपको दे सकते हैं वो परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर उस पुस्तक का प्रथम पान बॉब भक्त बॉब जो बाद में ब्रह्म नाम से दीक्षित हुए शिलो प्रभाव से पूछते हैं कि यदि आप धनी होना चाहते हैं तो कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हाँ भगवान कृष्ण आपको बड़ा धनी बना सकते तो आप धनी हो सकते तो स्वर्गवासी हो सकते भक्ति करने से परंतु भक्ति में श्रवण भी करना चाहिए भागवत श्रवण और भागवत और भागवत गीता सुनने से हमको समझना चाहिए कि इस बौतिक जागत दुग्मा है तो ऐसे भक्त जो घर में पूजा करते हैं और घर का एक कोने में श्री श्री गौनिताए है और उनके पास बड़ा टीवी है और सुबह का समय पांच दस मिनट पूजा करते हैं और बाकी समय टीवी देखते हैं तो ऐसे लोगों की भक्ति से तो लोग जाएंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं तो so, भक्ति में बहुत विचार करना चाहिए और एक और आदत है जो आधुनिक भक्त समाज में बहुत होते हैं। वो पहाका दुकान से कुछ चिप्स ब्रेड ऐसे ही खरीदने चॉकलेट वो सब करना। लेकिन चैतान्य महाप्रभु चैचान्य महाप्रभु क्या कहा इसके बारे में विषय अनक हाई लय माल हाई मन मालीन मन मालिन हाई लय ना हे कृष्ण स्मरण सौ so, आपसे भक्तों का संकल्प है कि हम केवल कृष्ण प्रसाद लेंगे और ऐसे नहीं है कि हम बाहर से कुछ ब्रेड बिस्कुट ऐसी चीज खरीद के भगवान को अर्पण कर सकते हैं और वो प्रसाद होगा ऐसा नहीं भक्त्या प्रयच्छति खतरंग पुष्प पलंग तो है यो मई भक्त प्रचित तो भक्ति होना चाहिए वन एनी मोर क्वेश्चन उसके एक प्रश्न के बाद आपको तैयार है उसमें सरस्वती महासुंदरी माता जी का प्रश्न है हाँ मेरे घर में विग्रह पूजा होती है किंतु क्योंकि अभी शिविर में आए हैं, तो मैं घर में ड्राई फ्रूट एवं जल आदि भगवान के समीप समीप रख कर आई हूँ एवं यहाँ प्रसाद लेते समय अगर आप पूजा करेंगे तो अचीत करो नहीं तो कि भगवान मेरा पास क्षमता नहीं है आपको अचीतर पूजा करना तो जैसे ही था मैं करता हूँ तुम ग्रहण करो तो ऐसे ही पूजा विधि नहीं है अगर करना पूजा तो अगर करना है तो सब दीदी के यहां अनुसार करना चाहिए पूजा नहीं तो पुझा, तो पूजा तो पूजा नहीं होती है गुरु महाराज जन्मदिन बनाने के लिए केक काटना तथा मोमबत्ती जलाना व बुझाना क्या ठीक है कौन से शास्त्र hmm. क्या अनुसार <laughs> गुरु साधु शास्त्र गुरु साधु और शास्त्र से ही सीखना चाहिए तो कौन सा गुरु ऐसा कहते हैं ऐसा कंड कौन साधु ऐसा कहते हैं ऐसा कंड कौन सा शास्त्र कहते हैं ऐसे करना सो तो सब कुछ गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार करना चाहिए नहीं, नो एक्चुअली विद क्या है वो ग्लोइंग अग्निदेव को ने आग्निवार के लिए आप किसी भी उपाय से आप उसको बंद कर सकते लेकिन मुंह से क्या बोलते हैं? फू ऐसे करना मना है शास्त्रों में भगवान कहते हैं कि मुझसे आसक्त होना है मगर क्या भगवान से आसक्त होने से पहले हमारे आचार्यों से आसक्ति होना जरूरी है और वो आसक्ति कैसे होगी आचार्यों हमको कृष्ण भक्ति करना की शिक्षा देते हैं वो कृष्ण भक्ति की शिक्षा में शिक्षा का मतलब भक्ति शास्त्र के अनुसार श्रीमद् भागवत के अनुसार और श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की एक शिक्षा है आचार्योंग मांग भी जान याव मन का चितम बुद्ध सर्वदेव मय गुरु की आचार्यों की पूजा करना चाहिए भगवत गीता में भी आचार्योपासना तो ऐसा नहीं है कि पहले हम आचार्यों की आसक्ति हमारी आसक्ति हो रही है बाद में कृष्ण नहीं आचार्य आचार्य है कैसे क्योंकि वे कृष्ण भक्त और कृष्ण भक्ति हम ऐसे बहुत ही कृष्ण भक्ति सिखाते हैं परंतु नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक चित्ते वो कृष्ण भक्ति सबके हृदय में है और आचार्यों हमको उस विधान से करते जिससे वो भक्ति जो हमारे हृदय में है उसका पुनर्जागरण होगा <coughs> तो शुरुवात से कृष्ण भक्ति होती है वैष्णव धर्म है। हम वैष्णव गुरु का चरण अश्रय कहते क्योंकि वे वैष्णव है और हम भी वैष्णव होना चाहते हैं तो शुरुवात से कृष्ण भक्ति होते हैं कम से कम अभक्व रूप में और साथ ही साथ गुरु के प्रति आसक्ति होगी लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ही गुरु के गुरु के प्रति आसक्ति होगी और बाद में ही कृष्ण लिए तो ऐसा नहीं है दोनों एक साथ होते गुरु तो गुरु होते हैं क्योंकि वो कृष्ण भक्ति विधान हम हमको करते हैं। तो कृष्ण भक्ति है गुरु ऐसा नहीं है कि गुरु भक्ति करें। गुरु भक्ति करने है कृष्ण भक्ति के अंदर ऐसा नहीं है कि हम गुरु के भक्त है और कृष्ण मालूम नहीं कुछ सुना था कि ऐसा है कुछ या कोई कृष्ण है तो ऐसा नहीं है कृष्ण भक्ति का केन्द्र बिंदु है कृष्णा और गुरु तो गुरु होते हैं क्योंकि कृष्ण के बारे में सब कुछ कहते हैं हमको वो विधान से कहते है जिससे मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग मस्ग हम कृष्ण भक्ति कर सकते तो कृष्ण भक्ति और गुरु भक्ति तो दोनों भिन्न नहीं है गुरु का मतलब वैष्णव वैष्णव स्वप्रचक गुरु हुई कृष्ण तत्व भेटर श्री गुरु हो तो भगवान कृष्ण यही फदा थी हमको दिया कि परिपातेन फणि प्रश्न तो कृष्ण भक्ति कहने गुरु का माध्यम से और गुरु कौन है वैष्णव जो हमको श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्यम आत्मनिवेदनम ये सब सिखाते हैं तो दोनों एक साथ होते बिना गुरु भक्ति कृष्ण भक्ति नहीं होते और गुरु भक्ति आगार कृष्ण भक्ति के साथ नहीं होते है वो गुरु भक्ति का मतलब राक्षास की भक्ति जैसे ही बहुत गुरु है आज का भारत में जो गुरु की भक्ति ती को ज्यादा जड़ देते है लेकिन की गुरु तो वाइशाव होना चाहिए और गुरु शिष्यों को कृष्ण भक्ति विधान सिखाते कहते तो नहीं बोलते कल बोलते गुरु भक्ति को तो क्यों गुरु भक्ति होते क्योंकि गुरु हमको कृष्ण भक्ति विधान सिखाते, तो ऐसे लोग तो चोर है वो भक्ति जो कृष्ण के लिए होने चाहिए वो सब लूट करके और आपन को लेते हैं तो ऐसे लोग सब जब छोड़ी है और क्या महाराज धनवत प्रणाम विनम्रता से मैं आपसे पूछने पूछ आपसे पूछना है कि माला करते समय केवल नाम सुनने का सुनने के लिए बोला जाता है तो क्या ये सुन्यवादिता नहीं है क्या हम भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं नाम ही भगवान है इन्हें नाम के रूप में भगवान का ध्यान करना चाहिए नाम रहना का समय जय नाम श्री कृष्ण भज निष्ठ तो कही बा भक्तों शिलो प्र से इस प्रश्न पूछे प्रभत बोले तो सुनो हरिनाम सुनो सुन, सुनो सुनो श्रवण श्रवण केतन कीर्तन केतन कीर्तन केतन कीर्तन के so, आप तुलसी महारानी के सामने बैठ बैठके हरिनाम कर सकते या शिलोप्रभापात के सामने राधा कृष्ण का विग्रह के सामने या चित्र के सामने लेकिन मुख्य है हरी नाम उपासना कली काल नाम रूपे कृष्ण आ नाम था नाम हो सार्वजगत है निष्ठा सार्वजगत है निष्ठा अगर और वो नाम का ध्यान करने से आपने आप रूप ध्यान आएगा गुण ध्यान आएगा लीला ध्यान आएगा लेकिन पहले हमारा ध्यान नाम के ऊपर होना चाहिए यदि कोई भक्त आत्महत्या करता है तो क्या कोई उसके भक्त तो आत्महत्या ऐसा नहीं करते भक्तों में तो नहीं करते यदि कोई भक्त गो हत्या करते भक्तों में ऐसे नहीं करते ये भक्ति का अंश नहीं है जो भक्तिया तस्मा गुरु प्रभद कृष्ण दीक्षा अनुशिक्षण गुरु सेवा से विश्व गुरु सेवा आत्महत्या ऐसा तो नहीं है <laughs> आत्मसमर्पण है और अहंकार चरण मई ईश्वरीय हूँ मैं हू तो वो अहंकार चरण है उस पर का आत्महत्या होता है लेकिन सुसाइड तो भक्तों नहीं करते आजा कहते है आगा करते हैं। क्या करना है दुखी होना चाहिए और यहां उदाहरण दिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में छोटा हरिदास वो छोटा हरिदास तो चैतन्य महाप्रभु के स्वयं पार्षद शे ऐसा नहीं एक एक <laughs> है कि एक भक्त का गर्लफ्रेंड उसको छोड़ दे उस वो पॉइजन में के सुसाइड करते है वो अला के छोटा हरिदास चैतन्य महाप्रभु के बहुत घनिष्ठ पार्षद शे छोटा so, हरिदास का उदाहरण से ही भक्तों का आत्महत्या नहीं करने चाहिए कोई वैष्णवाचार्य आयसे शिक्षा कभी भी नहीं दिया पूछ रहे हैं कि अगर छोटा हरिदास ठाकुर हम देखते हैं कि वो भूत बन गए क्या हाँ कौन बोला भूत बन गया नहीं ऐसे ही सोचना पड़ रहा जब भगवान के शुद्ध भक्त भूत नहीं होते कौन बोला भूत बन गया प्रश्न छोड़ दो नहीं वो पूरा प्रश्न थे डाल आते जो ऐसे ही प्रश्न कहते हैं उस उसका भी छा बहुत गलत है भक्ति का नाम है तो खाली खुशी धंत का पोषण करते। पूरा खुशी धन थे शिव ब्रह्मा आदि देवों को विष्णु के नाम के समान या उसे स्वतंत्र समझना ये एक दूसरा नाम अपराध है इसके बारे में विस्तार से बताएं शिव जी महान वैष्णव है वैष्णवों का सम्मान करने से भगवान खुश होते हैं ऐसा बताया जाता है तो उसे कैसे समझे शिव महान भक्त है वो सही है परंतु भगवान के ऐसा मान नहीं है ऐसे ही है उसमें क्या कठिनाई है हम शिव को समान देते है क्योंकि वे परम भक्त हैं यदि हम सोचते हैं वे भगवान विष्णु के समान है तो ऐसे ही सोचना सम्मान देना नहीं है तो कौन ऐसे पूछे वो पुस्तक है हु इज सुप्रीम नई पुस्तक प्रकाशित हो गए है हु इज सुप्रीम तो कितने गलत फेमी है तो भक्तों इतने सारे सालों से कीर्तन करते हैं और क्लास में बैठते हैं और आज तक ऐसे प्रश्न पूछते उसका मतलब है कि कानो में ज्यादा मम है तो कुछ भी नहीं सुनते या मन शरीर है मंदिर में और मन तो पूरा इंद्रिय सुखमा विशाल जगत में चले गए है हाँ हाँ हाँ ऐसे बैठ रहे हैं और मन न्यूयॉर्क यॉर्क गया है या स्वर्गलॉक गए हैं एक बार श्री प्रभुपाद के एक शिष्य जो उनके आ, जीवन के अंतिम दिनों से गुजर रहे थे उनके दूसरे गुरु भाई को पूछा कि क्या कृष्ण का अस्तित्व है तो जो दूसरे भक्त थे वो थोड़ा समय शांत रहे और जो बीमार भक्त था उन्होंने खुद बोला वापस कि भगवान कृष्ण का अस्तित्व है कि नहीं है लेकिन शिल प्रभुपाद ने कहा कि भगवान का अस्तित्व है मैं पहली बार ये सब सुनता हूँ तो क्या ये तत्व ज्ञान के रूप से सही है पहली बार सुनता हूँ ये शिलो प्रभा है वाइस के है मैं बहुत बार नई नई घटना सुनता हूँ जो लगभग चालीस सालों में नहीं सुना it's not it's not mentioning that shila propa said something they said that because oh, shila propa said that uh, uh, krishna exists and we believe in krishna that, mm. that's why we believe that krishna exists so is it that is it philosophically correct oh acha nay pratyama vasthama e o i see shaddha ho sakte <laughs> lekin <laughs> shila propa तो नहीं बोले कि मैं बोल तुम कृष्णा है विश्वास करो प्रभुपद ऐसे नहीं बोले प्रभुपद इतना परिश्रम करके दिन रात तत्वज्ञान ज्ञान बोलते थे और पुस्तक लिखते थे जिससे हम गुरु साधु शास्त्र तत्वज्ञान के अनुसार समझ सकते हैं तो कृष्ण कौन है हम कौन है हमारे बीच हमारा संबंध क्या है तो खाली शिल प्रत हमे नहीं मालम शील प्रभाव बोलते ठीक है वो काफी है तो शिल प्रभावत तो वैसे ही नहीं बोल तो ऐसा कहे ना कि हमें नहीं मालम शिल प्रभात ऐसे बोलते तो ये शिल प्रभावत की शिक्षा नहीं है फिर दूसरे आदमी आ सकते हैं और बोलते है कि फरम सत्य है फ्लाइंग स्पेटी मॉन्स और नास्तिक लोग ऐसे ही बोलते कि तुम लोग गॉड बोलते है तो हम बोलते है कि परम सत्य है फ्लाइंग स्पेटी मॉन्स्ट और ऐसे ही नास्तिक लोग बोलते कि गॉड के बारे में कुछ प्रमाण नहीं है तो हम गोड चौड़ के फ्लाइंग्स पर गैथी को विश्वास कर सकते कैसे बोलना है फ्लाइंग स्पैगेटी गैथी हिंदी में चो so, शिलो प्रभाव ऐसे ही नहीं बोले कि अंधविश्वास है तुम मेरी बात ले लो किस शिलो प्रभाव दिन रात बोलते रहते थे तो कैसे भगवान है कैसे भगवान कृष्ण है कैसे उनके दास है तो शिल का पूरा प्रयातना था हमको यथात शिक्षा देना जिससे अंधविश्वास नहीं हो तो ये भी विचित्र प्रश्न है ऐसा लगता है आप सबों को शिलो प्रभा की पुस्तकें ज्यादा पढ़ना चाहिए और उनकी कथा सुनना चाहिए तो अगर आप करेंगे तो ऐसे ही प्रश्न नहीं आएगा तो शिलो hmm. गृह भक्त जब नया घर बनाते हैं तो वैष्णव विधि के अनुसार वैष्णव भक्तों से वास्तु यज्ञ करवाते हैं क्या यह जरूरी वास्तु? है? वास्तु वास्तु अगेन वास्तु के बारे में क्या यह जरूरी है वास्तविक वास्तु है कृष्ण वेदम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम था पचलनम तो यदि तो आप किए चाहो तो आपका मकान वास्तु के अनुसार बनाए अगर आपकी इच्छा हो तो वेद शास्त्र के अनुसार बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ जो शिल प्रभुपाद ने संस्थापन किया है इसका उद्देश्य है वेद शास्त्र के अनुसार वेद का सार अंश सीखना। कृष्ण भगवान स्वयं वैष्णव याज्ञ आप ऐसे ही कर सकते लेकिन मुख्य याज्ञ है हरिनाम सर्वज्ञ हित हरिनाम यज्ञ चैतन्य तो चारे सब यज्ञ आप कर सकते है और सब वैष्णव पुरुहित आते है और जैसे तैसे ऐसे उच्चारण करते है और जैसे तैसे सब कुछ करते है वैदिक यज्ञ ब्राह्मण वो सब दे के आश्चर्य लगेंगे तो आप अगर आपकी इच्छा चाहो तो ऐसे करो लेकिन समझना चाहिए कि सर्व यज्ञ हे थे कृष्ण नाम यज्ञ अगर हम थोड़ा भक्ति जीवन में एक भा भी एक भाभी भी वो ऐसे यज्ञ नहीं करेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा लेकिन यदि हम हाँ एक दिन में भी हर नाम नहीं करेंगे तो बड़ो नुकसान होगा प्लास्तु ज्योतिष आयुर्वेद ये सब है लेकिन ये सब मुख्य नहीं है गुरु महाराज वो एक संस्कार पुस्तक है जिसमें वैष्णव विधि के अनुसार बहुत सारे विधि विधान है संस्कार करने हैं सीमंत संस्कार और हाँ आप गृहस्थ वो सब आप कर सकते हैं अच्छा है ठीक है लेकिन वो भक्ति का सार अंश नहीं है वो सब करना है वैष्णव विधि के अनुसार मतलब आग आए वो ऐसे श्रीमंत्रायन संस्कार करेंगे तो उसके वो सब मंत्रोच्चरण के साथ और यज्ञ के साथ वो हरि नाम भी करना है भक्तों की सेवा करना है प्रसाद खेलाना है ऐसे तो वो सब करना है अच्छा है लेकिन वो सब भक्ति का सार अंश नहीं है शीला प्रभुपात तो गोलोकधाम से नहीं आए है, है जिससे पूरे दुनिया में संस्कार करेंगे। उनका ऐसा ही उद्देश्य नहीं था अच्छा है वो वैदिक संस्कृति का एक अंश है एक विधि है लेकिन सदैव स्मरण करना चाहिए हरे नाम नाम नाम सिंह अभी वैष्णव समाज में भक्तों के बीच में अलग अलग धारणाए या मतभेद है कि जब कोई भक्त का परिवार के अंदर मृत्यु होता है तो कौन सी विधि विधान पालन करना है कुछ वक्त बोलते हैं कि गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए और दूसरी और और आ, कुछ वक्त बोलते हैं कि कुछ समय के अंदर ही अस्थि विसर्जन करना है कोई जगह पे तो लगभग एक ही प्रश्न है ऐसे बहुत ऐसे ही प्रश्न है आते हैं तो वो सब विधि आप कर सकते हैं वैष्णव विधि के अनुसार वैष्णव विधि का मतलब भक्तों को बोलाना कीर्तन करना प्रसाद इत्यादि एक है वो संस्कार पुस्तक है आगर पुरोहित है जो वो सब कर सकते तो आप ऐसे ही कर सकते लेकिन कर्मखंड श्राद्ध हम नहीं करते गेड दिन या तेरह दिन वो आपका कुटुम्ब कम मृत्यु के बाद आप भक्तों को बुला के महोत्सव बन सकते वो मृत कुटुम्बों का हित के लिए ऐसा ही कर सकते आ, के कुछ मंदिरों में बड़े उत्सव जैसे जन्माष्टमी या गोर पूर्णिमा के समय भगवान के अर्चा विग्रह को बाहर लाया जाता है सब और सब अभिषेक करते हैं शिल प्रभुपात के इसके ऊपर क्या शिक्षाएं हैं और क्या ये बोनाफाई शिल प्रभुपात की शिक्षा है कि जो ब्राह्मण दीक्षित है जो तो मूर्ति पूजक करने का अधिकार है दूसरों नहीं वो केवल शील प्रोपर की शिक्षा नहीं है जो तो सभी शास्त्र पूरा वैदिक संस्कृति ऐसे है वाई डिड अद्वैत आचार्य टेक द नेम अद्वैत आचार्य कौन डोलते है हम द्वैत अद्वैतवादी हम अद्वैतवादी नहीं है द्वैतवादी नहीं है अभेद अचिंत अभेदत्व दर्शी है उसमें द्वैतवाद भी है अद्वैतवाद भी है अद्वैत उनका नाम है क्योंकि वे विष्णु भगवान से अभिन्न है when devotees are are encouraged to to to just chant Hare Krishna, avoid these rituals, rituals. rituals. but many of them attached attached हमारे यहां शक्ति तो ये सब दीदियों से नहीं होना चाहिए कृष्ण से हम चाहते है आई से यज्ञ संस्कार इत्यादि करना परंतु भक्त ती शब्द का अर्थ है कृष्णार्थ अकेला चेष्टा। अब सब, सब कुछ हम कृष्ण के लिए करते तो यदि हम सोचते कि लोग की रुचि है ऐसे विधि पालन करने से तो इसलिए हम करेंगे तो ऐसे भक्ति का शिक्षण नहीं होता। पहले से यही समझना चाहिए कृष्णार्थ अकेला चेष्टा। सब कुछ कृष्णा की प्रीति के लिए करना चाहिए ठीक है अभी हम आरती करें